एक पौधा राजू का to uh -huh. स्कूल से आ गए तुम हां दीदी अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहां से आए दीदी दी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे हम मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए ये क्या राजू कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए क्या ये सच है राजू दीदी वो वो तो मैंने राजू पौधों में भी जान होती है पता है ना तुम्हें हां दीदी ये तो मैंने पढ़ा है मगर मगर क्या अच्छा अब इधर आओ ये देखो दीवार पर लटकी है तस्वीर ये तुम्हारे बचपन की है ना हां दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा था अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूं बिल्कुल ठीक उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है भोजन और पानी हां राजू हम तुम ऐसा क्यों नहीं करते एक पौधा लगाओ हां दीदी यह तो बहुत अच्छा रहेगा <laughs> कल मैं एक पौधा लगाऊंगा अरे कल क्यों आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने Mm, ié té khé, jini. Se tiene que, तुम पौधा लगाना चाहते हो जी दादा जी देखो बेटा उसके लिए यह जगह ठीक है यहां अच्छी धूप भी आएगी हम चलो बेटा पहले यह कंकर पत्थर हटाकर यह जगह साफ कर देते हैं हा हा अब ठीक हो गया हम राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड़ा खो दो पर ध्यान रखना कहीं खुर की हाथ में न लग जाए अच्छा ददाजी, अभी खोडता हूँ, नहीं खुर पी दीजिए हाँ, ये लो बिटा, इतनी देर में मैं तुभारे लिए माली काका से पौदा ले आता हूँ � वाह यह पौधा कितना सुंदर लग रहा है <laughs> देखा बेटा यह पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं क्यों माली काका मैं सच कह रहा हूं ना हां राजू बेटा इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो का ये तो मैंने कर दिया शाबाश बहुत बढ़िया शाबाश मगर ये तो बताओ मालिका काका ये कौन सा पौधा है बेटा ये गेंदे का पौधा है गेंदे का पौधा जी गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है पर उस पर तक कितने सारे फूल लगे हैं <laughs> फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे हां राजू बेटा पर इसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी हां देखभाल वो कैसे देखो बेटा मैं तुम्हें समझाता हूं तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी-कभी खाद भी डालनी होगी अच्छा और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना उसको हटाना होगा यह तो मैं जरूर करूंगा हां तो ठीक है बेटे आ, अच्छा आज तो अब बस <laughs> राजू बेटा जी अच्छा अब घर चलें जी धन्यवाद मालिका का, का। <laughs> अरे बेटा चलो बेटा चलिए दादा जी आज सुनते हो हां बोलो जी राजू कहां चला गया राजू कहां चला गया रात को तो यहीं सोया था हम अरे हां लगता है बगीचे में गया होगा पता नहीं लड़के को क्या हो गया है जब से इसने पौधा लगाया ना खाने की चिंता ना खेलने की जब देखो बगीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है देखो दीदी उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं आहा कितने सुंदर लग रहे हैं अच्छा राजू क्या मैं एक फूल तोड़ लूं नहीं दीदी मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा पौधा लगाया खाद डाली और रोज पानी से सींचा और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल आप क्यों तोड़ोगे भला शाबाश राजू लगता है तुम समझ गए हां दीदी मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है हम अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा Ek paudha